गीता तत्व चिंतन मन और उसका निग्रह 307 अभ्यास और वैराग्य का परस्पर पूरक पर अकेले अभ्यास से काम बनने का नहीं उसके साथ ही साधक में वैराग्य भी होना चाहिए वैराग्य का अर्थ है विगत राग राग अर्थात आसक्ति विगत की भूतकाल की बात हो गई फलता द्वेष भी भूतकाल की वस्तु हो गया संसार में जब किसी के लिए न पक्षपात रहा न जलन यही वैराग्य है जिस मानसिक गुण के फलस्वरूप विषय भोगों की ओर मन आकर्षित नहीं होता उसे वैराग्य कहते हैं मन के साथ लड़ाई में अभ्यास यदि तलवार है तो वैराग्य ढाल पर मन को मारना नहीं है उसे बंदी बनाकर भी नहीं रखना है बल्कि उसे तलवार और ढाल के सहारे पराजित करके अपने कहे अनुसार चलना है कुशल घुड़सवार दुर्जय घोड़े को मार नहीं डालता न ही उसे बंदी बनाकर घुड़साल में कैद कर देता है अर्थात वह तो लगाम और चाबुक के सहारे उसे अपने वश में करता है वैराग्य लगाम है और अभ्यास चाबुक दुर्जय घोड़ा जो करना चाहता है घुड़सवार लगाम के माध्यम से उसे वैसा करने से रोकता है और जो वह नहीं करना चाहता उसमें चाबुक के सहारे उसे प्रवृत्त किया जाता है घड़े के छेदों को बंद करना ही वैराग्य है और उसमें पानी भरना अभ्यास यदि घड़े के छिद्र बंद न किए जाए तो पानी भरना निरर्थक श्रम ही होगा क्योंकि कितना भी पानी भरा जाए छेदों से सारा भर निकलेगा इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का होना अनिवार्य है पतंजलि वैराग्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं दृष्टानुसृतिक स्रुतिक विषय वित्रृष्ण से वसीकार संज्ञा वैराग्यम अर्थात देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देने के बाद साधक में जो एक अपूर्व मानसिक वृत्ति जन्म लेती है जिससे वह समस्त विषय वासनाओं का दमन करने में समर्थ होता है उसे वैराग्य कहते हैं 308. वैराग्य की साधना विषयों में दोष दर्शन हमारे भीतर विषयों की तृष्णा दो प्रकार से जन्म लेती है एक प्रकार तो वह है जहाँ हमने स्वयं उन विषयों का भोग किया है जिनकी स्मृति हमारे भीतर विक्षेप उत्पन्न कर मन को चंचल कर देती है और दूसरा वह है जहाँ हम दूसरों से विषय भोग संबंधी उनके अनुभव सुनते हैं या फिर पुस्तकों में भोग संबंधी बातें पढ़ते हैं भोगों के बारे में सुनना या पढ़ना भी हमारी लालसा को जगा देता है और मन को विक्षुब्ध कर देता है इसके लिए वैराग्य ही एकमात्र दवा है प्रस्तुत श्लोक पर भाष्य करते हुए आचार्य शंकर वैराग्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं वैराग्यम नाम दृष्टा दृष्टेष्ट भोगेशु दोष दर्शनाभ्यासाद वैतृष्णम देखे गए तथा नहीं देखे गए प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन कर का अभ्यास करने से जो उनके प्रति अरुचि या वित्णा जन्म लेती है उसे वैराग्य कहते हैं तेन वैराग्येन गृह्य विक्षेप रूप चित्तस्य। उस वैराग्य के द्वारा चित्त की विक्षेप रूप जो चंचलता है उसे रोका जा सकता है अभ्यास को समझाते हुए वे लिखते हैं अभ्यासो नाम चित्तभूम कसाचित समान प्रत्यवति चित्त चित्त की किसी एक भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करना अभ्यास कहलाता है। 309 विषयों में दोष देखने की प्रणाली तो वैराग्य का अवलंबन करके विषयों में दोष देखने का सतत अभ्यास करना चाहिए दोष देखने की मानसिक प्रक्रिया को बारंबार दोहराना चाहिए विषयों में दोष किस प्रकार देखें महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोध साच दुख में व सर्व विवेकिन भोगों के परिणाम दुख ताप दुख और संसार संस्कार दुख ऐसे तीन प्रकार के जो दुख हैं तथा प्रकृति के गुणवृत्तियों का आपस में जो विरोध है उन सबको देखकर विवेकी पुरुष सब कुछ दुखमय ही अनुभव करता है